ये शब्द थे जो अदृश्य शक्ति ने उसे आज सुबह बताए थे इसमें पानी का मतलब लड़की से था और आज विक्रांत का ज्यादातर समय नैना के साथ ही बीता था तो क्या सच में पानी का मतलब नैना से ही है या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आज के टास्क में लड़की का मतलब ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा से रहा हो, हो सकता है की आज वो मिताली से नहीं मिला इस वजह से ही उसका टास्क अधूरा रह गया हो और फिर उसका सक्सेस रेट भी मात्र चालीस ही रहा था अदृश्य शक्ति ने दूसरा शब्द तूफान कहा था ये चीज याद आते ही विक्रांत सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिताली ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं नहीं गया हो सकता है कि मिताली मुझे कोई काम भी देने वाली रही हूँ जिसका कोड वर्ड तूफान था और फिर जब मैं नहीं गया तो वो टास्क भी अधूरा रह गया बाद में फिर वो संगीता के साथ योगेंद्र को ढूंढने के लिए यहाँ चला आया ये भी तो टास्क ही था लेकिन फिर भी उसका सक्सेस रेट चालीस ही रहा और फिर इतनी जल्दी वो टास्क भी खत्म हो गया आज से पहले विक्रांत को अदृश्य शक्ति ने तूफान का कोडवर्ड तीन बार और भी दिया था सबसे पहली बार उस दिन दिया था जब विक्रांत ने हाथ काटने वाले केस को सॉल्व किया था। और फिर उसी दिन विक्रांत ने ऑफिस में उस सुनहरे रंग के बाल वाले आदमी को पीटा था उसके बाद अगली बार उसे तूफान शब्द उस दिन की सुबह सुनने को मिला था जब उसकी मुलाकात ट्रेनिंग कैंप में नैना से हुई थी और फिर तीसरी बार उस दिन भी विक्रांत ने तूफान शब्द को सुना था जब पुष्कर ने उसका तबादला ओल्ड केस डिपार्टमेंट में कर दिया था फिर विक्रांत इन तीनों ही घटनाओं के बारे में ध्यान से सोचने लगा कि इसका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है सारी घटनाओं को शुरू से लेकर अंत तक सोचने के बाद विक्रांत को एक ही चीज समझ में आ रही थी स्टेटस जितनी बार उसे ये तूफान शब्द सुनाई पड़ा है उतनी बार उसके स्टेटस में इजाफा हुआ है यानी कि उसका सम्मान बढ़ा है जब पहली बार उसे तूफान शब्द सुनने को मिला था, तो उसी दिन ऑफिस में सुनहरे रंग के बाल वाले आदमी को जमकर पीटा था उसे पीटने की वजह से ऑफिस में विक्रांत की इज्जत बढ़ गई थी अभी तक जो लोग विक्रांत को सीधा साधा पुलिस वाला मानते थे अब वो विक्रांत से डरने लग गए थे और उसकी इज्जत करने लग गए थे दूसरी बार उसे तूफान शब्द मिला था और जब नैना से उसकी मुलाकात हुई थी तब भले ही विक्रांत नैना से भिड़ गया था लेकिन वहां ट्रेनिंग कैंप में उसकी इमेज अच्छी बन गई थी इसके बाद जब पुष्कर ने विक्रांत का ट्रांसफर ओल्ड केस डिपार्टमेंट में किया था उस दिन की सुबह भी विक्रांत ने तूफान शब्द सुना था और फिर ओल्ड केस डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद उसने दस साल पुराना रमेश सावरकर का मर्डर केस सोल्व कर दिया एक बार फिर से उसका स्टेटस हाई हुआ है कुल मिलाकर कहीं तूफान शब्द का मतलब विक्रांत के स्टेटस से तो नहीं है क्योंकि तो आज फिर जब उसे चौथी बार उस अदृश्य शक्ति की पहली में तूफान शब्द सुनने को मिला था तो उसे ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने मिलने के लिए बुलाया था अगर वो मिताली से मिल लेता है तो हो सकता था की वो विक्रांत को ओल्ड केस डिपार्टमेंट से निकाल नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में डाल देती और जब आज विक्रांत उनसे मिलने के लिए गया ही नहीं तो अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने आज का टास्क जल्दी ही खत्म कर दिया विक्रांत को जब ये सारी बातें समझ में आई तब इसे काफी रिग्रेट फील कर रहा था क्या पता अगर वो ब्यूरो चीफ से मिलने के लिए चला गया होता तो उसे ओल्ड केस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया होता और फिर अभी उसने रमेश सावरकर का मर्डर केस सोल्व किया है तो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर ब्यूरो चीफ तक तो पहुंचानी ही होगी इसके लिए तो उनके पास जाना ही होगा लेकिन शायद आज चला गया होता तो ज्यादा फायदा हो जाता विक्रांत को अगर ये बात पहले पता होती तो वो पहले ब्यूरो चीफ से मिलने के लिए गया होता और यहाँ योगेंद्र को ढूंढने के लिए नहीं आता लेकिन फिर विक्रांत के दिमाग में आया चलो जब आज मिताली से नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं आगे भी कई सारे मौके मिलेंगे तब मैं फायदा उठा लूंगा कम से कम अब मुझे समझ तो आ गया है ना कि तूफान का मतलब अपॉर्चुनिटी से है और अगर आज मैंने कैसे भी करके इस योगेंद्र को पकड़ लिया फिर तो मजा ही आ जाएगा तो क्या विक्रांत ने योगेंद्र को पकड़ लिया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को अब तक विक्रांत को लग रहा था कि मर्डरर को पकड़ना बहुत आसान काम है लेकिन योगेंद्र को पकड़ते वक्त उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई पिछले दो दिन से वो नाले के आसपास के कस्बों में योगेंद्र को ढूंढते हुए चक्कर मार रहा था लेकिन कहीं कुछ फायदा नहीं मिला है इन दो दिनों में उसने तकरीबन पांच छह छोटे मोटे कस्बे छान मारे लेकिन योगेंद्र का कहीं कोई सुराग नहीं मिला लोकल पुलिस वाले भी लगातार योगेंद्र को ढूंढने में लगे हुए थे लेकिन उन्हें भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी लेकिन हर दिन विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा नई नई पहली दी जा रही थी उसमें रोज उसे कुछ ना कुछ नए शब्द मिल रहे थे यहाँ तक कि उसे लगभग रोज ही पहली में पहाड़ शब्द भी कोडवॉर्ड के तौर पर मिल रहा था जिसका मतलब काम से था लेकिन फिर भी ना जाने क्यों विक्रांत को कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी फिर तीसरे दिन उसे पहली में पानी से जुड़ा हुआ कुछ सुनने को मिला तब विक्रांत को लगा की शायद आज उसकी मुलाकात किसी लड़की से होगी और हो सकता है कि आज कुछ पैसे भी मिले फिर उस दिन उसे वहीं योगेंद्र को ढूंढते हुए कस्बे के भीतर ही एक लड़की मिली वो विक्रांत के साथ स्कूल में पढ़ी थी शायद क्लास फर्स्ट में या सेकेंड में विक्रांत और वो स्कूल में एक साथ ही बैठते थे उस लड़की की शादी हो चुकी थी और यहाँ वो अपने पति के साथ रहती थी उसकी शादी हो चुकी थी यहाँ कस्बे के ही एक स्कूल में पढ़ाती थी जब विक्रांत से उसकी वो पुरानी क्लासमेट मिली तो वो बहुत खुश हुई यहाँ तक कि उसने विक्रांत को अपने घर पर भी लंच के लिए इनवाइट किया था विक्रांत अपने साथ श्रेयस को लेकर उसके घर खाने के लिए गया था फिर उस दिन जब अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने टास्क खत्म होने का सिग्नल दिया तब जाकर विक्रांत को लगा कि शायद आज इस पुराने क्लासमेट से मिलना ही आज का एडवेंचर था और फिर जो उसने लंच पर बुलाया था वो ही आज का रिवॉर्ड था यानी कि हर दिन का अलग अलग तरह का टास्क होता है भले ही आज का टास्क विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं आया रहा हो लेकिन फिर भी उसका सक्सेस रेट पैंसठ परसेंट रहा था साथ ही विक्रांत को गिफ्ट के तौर पर एक अदृश्य जी सिस्टम मिला था जिसकी मदद से वो अपनी लोकेशन को खुद के हिसाब से लोकेट कर सकता था ये सिस्टम भी एक्टिवेट होने के बाद एक घंटे तक काम कर सकता है विक्रांत को समझ नहीं आया की आखिर इस टूल का वो कहाँ पर इस्तेमाल करेगा क्या खुद को खोने से बचाने के लिए वो इस टूल का इस्तेमाल कर सकता है